प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधक चर्या जिज्ञासा नित्य पूजा के समय आवश्यकता पड़ने पर वार्तालाप कर सकते हैं या नहीं समाधान नित्य पूजा तन्मयता के साथ करनी चाहिए उस समय किसी भी प्रकार की वार्तालाप का निषेध है अब यदि कोई कहे बहुत आवश्यक बात हो तो फिर तो उसको ही विचार करना पड़ेगा कि वह पूजा को महत्व देता है या वार्तालाप को आजकल तो यह फ़ोन ही बहुत बड़ी आफत है व्यक्ति दस मिनट के लिए भजन करने बैठता है तो भी मोबाइल फोन पास में रखकर बैठ जाता है इसका मतलब यह हुआ कि भजन के प्रति आपका कोई विशेष महत्व नहीं है फोन के प्रति है ऐसे में वह क्या भजन पूजन कर सकता है पूजा का संबंध आध्यात्म से है परलोक से है पूजा से अधिक महत्व वार्तालाप को देने का तात्पर्य है कि परलोक या आध्यात्म का आपके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है इस भय को मन से निकाल देना चाहिए कि फोन आ गया या कोई व्यक्ति आ गया और हमने बात नहीं की तो हमारा कार्य बिगड़ जाएगा क्या आपका भजन उस फोन से कमज़ोर है मेरे जीवन का अनुभव है जब यहाँ आश्रम में ट्रस्टी लोगों ने फ़ोन लगाने की बात की तो मैंने कहा फोन लगा सकते हो पर मेरी दो शर्तें हैं मुझे कभी फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देनी चाहिए और नहीं मुझे कोई फ़ोन पर बात करने बुलाएगा लोगों ने बात मान ली और फ़ोन लग गया पर मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी से फ़ोन पर बात नहीं की इस नियम से मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई व्यवहार भी ठीक चलता रहा कई आश्रमों की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से निभाई इसलिए इस भ्रम को मन से निकाल देना चाहिए कि भजन के समय वार्तालाप नहीं करेंगे या फोन नहीं उठाएंगे तो कार्य बिगड़ जाएगा तुम भगवान के सामने बैठे हो तुम्हारा कार्य कैसे बिगड़ेगा जिज्ञासा जितेंद्रीय कैसे बने समाधान जिस पर आपको विजय प्राप्त करनी होती है उसके स्वरूप और बल के विषय में पहले जानना चाहिए इसलिए यदि आपको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है उन पर नियंत्रण नियंत्रण करना है तो इंद्रियों के स्वरूप के विषय में जान लेना चाहिए इंद्रिया करण है कारण का अर्थ होता है जो किसी क्रिया में कर्जा का सहायक बने हम जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव करते हैं वह ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से करते हैं इसी प्रकार बोलना लेना देना चलना मल मूत्र त्यागना इत्यादि कर्मेंद्रियों की सहायता से करते हैं मन से संकल्प करते हैं और बुद्धि से निर्णय करते हैं इस प्रकार ये सभी करण हैं शास्त्र कहता है यह शरीर रथ के समान है, इंद्रियां घोड़ों के समान हैं जैसे घोड़ा रथ को खींचता है वैसे ही इंद्रियों के माध्यम से आपका शरीर चलता है मन को लगाम बताया जाता है और बुद्धि को सारथी शब्द स्पर्श रूप गंध रूपी विषय मार्ग पर यह शरीर रथ चलता है यहाँ पर समस्या इसलिए हो जाती है कि हम रस को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं इसलिए विचार नहीं कर पाते विचार करने के लिए पहले अपने को रस से अलग मानना पड़ेगा तभी इंद्रिय रूपी घोड़ों पर विजय प्राप्त की जा सकती है यदि आप ही रथ बन गए तो जीतने का संकल्प कौन करेगा पहले तो यह मानना पड़ेगा कि इस रथ का मुख्य स्वामी परमेश्वर है और उसने हमें व्यवहार करने के लिए यह रथ दिया है इसलिए हम इसके व्यवहारिक स्वामी हैं यह रथ किस लिए दिया है जिससे हम अपनी उन्नति कर सकें और संसार सागर को पार कर सकें विचार कीजिए इतने बड़े कार्य को पूरा करने के लिए दिया है अब यह निर्णय आपकी बुद्धि को करना है कि आप संसार सागर से पार होना चाहते हैं या नहीं यदि नहीं होना चाहते तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पार होना चाहते हैं तो विचार करना पड़ेगा जैसे घोड़े सिखाए न गए हो, तो वे मार्ग पर चल नहीं सकते वे आपको किसी भी समय गड्ढे में गिरा सकते हैं यदि सिखाए हों और सारथी के नियंत्रण में हों तो गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं यही स्थिति आपकी इंद्रियों की है वे आपके नियंत्रण में हैं तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा पता नहीं कब किसी गड्ढे में गिरा दे यह नियंत्रण बुद्धि से ही करना है जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है आपके सामने लड्डू आ गए तो आपके मन में उन्हें खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई उसी समय आपको ज्ञान हो जाए कि इसमें विष है तो आप नहीं खाएंगे वह निर्णय बुद्धि में ही हुआ कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानेंद्रियां जो शब्दादि विषयों का ग्रहण कर रही है उसका बुद्धि में निर्णय ठीक से नहीं हुआ तो लक्ष्य भी ठीक नहीं बनेगा इसलिए जिसको संसार के विषयों में रस मिल रहा है उसके विषय में किसी प्रकार की शंका नहीं की वह इंद्रिया निग्रह नहीं आ सक कर सकता उसे तो इंद्रियों में दोष ही दिखाई नहीं दे रहा है तो वह उसका नियंत्रण क्यों करेगा इसलिए वह जैसा मन कहता है वैसा करता है शास्त्र कहता है जब तक आप जगत की परीक्षा नहीं कर लेंगे तब तक उसमें रस दिखेगा ही ऐसे में आप उससे संबंध नहीं तोड़ सकते लेकिन जिस दिन यह विचार आ जाएगा कि इतने दिन से जैसा मन मांग रहा है वैसा इसे खिला रहा हूँ रबड़ी खिला रहा हूँ दूध पिला रहा हूँ फिर तृप्ति क्यों नहीं हो रही है खाने पीने की प्यास बढ़ती ही क्यों जा रही है इसका मतलब कोई धोखा हो रहा है रूप देखते देखते आंखें जवाब दे गई पर रूप देखने की इच्छा समाप्त नहीं हुई जरूर कोई धोखा हो रहा है यह परीक्षा बुद्धि से ही करनी पड़ेगी पर इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को शास्त्र दृष्टि वाला होना चाहिए इससे पहले तो उसका जीवन प्रकृति से परिचालित होता है ऐसे में उसकी बुद्धि भी निर्णय ठीक नहीं कर सकेगी जब वह शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है तो कोई भी निर्णय लेने से पहले यह विचार करता है कि शास्त्र इसका समर्थन करता है अथवा नहीं यद्यपि शास्त्र हमारे हृदय में भी है पर उसकी सुनता कौन है शास्त्र कहता है सत्य बोलो उस समय आपके हृदय से भी आवाज़ आनी चाहिए कि सत्य बोलना हमारा कर्तव्य है हमारा स्वभाव है झूठ के लिए कोई निमित्त चाहिए तब शास्त्र और हृदय का मिलान हो जाएगा फिर देखेगा कि शास्त्र जो कहता है वही उचित है वही न्याय है और वही हमारे हित में है इस प्रकार जब उसे शास्त्र वचन में हित दिखेगा तब अहित की ओर प्रवृत्त नहीं होगा इसलिए शास्त्रीय दृष्टि ग्रहण किए बिना इंद्रियों की जो बहिर्मुख होने की आदत हो गई है उसे आप दूर नहीं कर सकते आप किसी मार्ग से जा रहे हैं बीच में कहीं किसी के दस लाख रुपये पड़े दिखाई दिए आपके मन ने कहा उठा लो उसी समय आपके हृदय में बैठे शास्त्र ने कहा यह उचित नहीं है अब यदि शास्त्र प्रधान हो जाएगा तो जो इंद्री रुपये उठाने में प्रवृत्त हो गई वह रुक जाएगी यदि हृदय पक्ष प्रबल नहीं हुआ तो मन कहेगा उठा लो कहीं काम आएंगे तब आप उठा लेंगे पर आप अंदर से जानते हैं कि यह गलत है इसलिए छुपाने में लग जाएंगे वचने के लिए झूठ भी बोल देंगे एक गलती को छुपाने के लिए दुनिया भर की गलतियां करेंगे इसलिए व्यक्ति पहले शास्त्र दृष्टि वाला हो बुद्धि में निर्णय ठीक हो तभी इंद्रिय संयम का अभ्यास कर सकता है यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो विचार करना ही चाहिए कि हमारी इंद्रियां जो हमारे करण हैं हमारे वश में क्यों नहीं हैं दोष कहाँ हैं उसको जानकर जब उसे हटाएँगे तब आप जितेंद्री बन जाएंगे